acharya ji to me the present state of world affairs appears to be very illusory various eminent scholars from different blocks of life life give diverse teams for the transformation of life for instance religious leaders affirm that it is the god or religion which is only omnipotent and can transform the life and provide heaven sociologists politicians educationists and moralists believe that better society can be only with better farms natural to say that the understanding of nature shall bring the class to say wherein psychologists and psychopathologists believe that psychoanalysis tranquilizers sedatives or brain washing agents can trap from the life etc etc but to me sir this appears merely a partial transformation Would you please suggest what total and spontaneous transformation is? Man is never-endingly searching how to live a normal life. सोचने के कारण भी है जैसा जीवन है उसने सिवाय दुख पीड़ा अशांति संघर्ष और कलह से कुछ भी नहीं जीवन के इस दुखद रूप ने ही जीवन को रूपांतरित करने की प्रेरणा भी पैदा की प्रायद भी ऐसा कोई क्षण हो जब मन से आनंद को उपलब्ध हो पाता है आनंद की आशा रहती है कल मिलेगा और आज उसी आशा में हम दुख में व्यतीत करते और कल जब आता है तो वो इतना ही दुखी सिद्ध होता है जितना आज आशा फिर आगे सर जाती है ऐसे जीवन भर आदमी सुख की आशा में जीता है और पाता निरंतर दुख इस आशा के कारण दुख को झेल भी लेता है लेकिन आनंद इस तथा कथित जीवन में दिखाई नहीं पड़ता या तो ये हो सकता है कि जीवन में आनंद है ही नहीं आनंद की खोजी गलत है या ये हो सकता है कि जैसा जीवन है इस जीवन में आनंद नहीं इसलिए जीवन को परिवर्तित करने की ट्रांसफॉर्म करने की खोज सार्थक है फिर जीवन को परिवर्तित करने की भी दो विकल्प है या तो हम जीवन को बदलें तो आनंद हो जाए जीवन जो हमसे बाहर है या ये भी हो सकता है कि बाहर का सारा जीवन बदल जाए तो भी आनंद ना हो हम जैसे थे वैसे ही रह जाए तो दूसरा विकल्प यह है कि हम जैसे उस मोनों को बदलें। तो जहां दुख दिखाई पड़ता है शायद वहां आनंद हो जाए इन सब दिशाओं से आदमी ने कोशिश की इन सब दिशाओं से आदमी ने प्रयास किया है, जो ऐसा मान लेते हैं कि आनंद है ही नहीं वे अत्यंत निराशावादी मालूम पड़ते हैं जीवन के तथ्य उनकी बात का समर्थन करते हैं लेकिन कुछ व्यक्तियों के जीवन में आनंद घटित हुआ है होता है कुछ गवाहे जीवन के बड़े तथ्यों के खिलाफ और वे गवाहियां इतने सच्चे आदमी और आई है कि उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता अगर हम जीवन सामान्य जीवन की तरफ देखे तो निराशावादी वो जो है वही ठीक मालूम पड़ता है जीवन में दुख है शायद दुख ही दिखाई पड़ता है अगर जीवन के आंकड़े ही हम बटोरे तो निराशावादी सही से तो मालूम होता है लेकिन कभी कभी कोई एक व्यक्ति पैदा होता है कोई एक कृष्ण कोई एक बुद्ध और जिसके जीवन में आनंद के फूल खिले हुए दिखाई पड़ते हैं और जो गवाही बन जाता बन जाता असाधारण नहीं घटनाएं कभी कभी घटती है सामान्य नहीं है अपवाद भी मालूम पड़ते हैं अभी लेकिन इनसे आशा बनती है और निराशा का कारण नहीं रह जाता क्योंकि यदि एक मनुष्य के जीवन में आनंद घटित हो सकता है तो फिर सबके जीवन में घटित क्यों नहीं हो सकता फिर ऐसा मालूम पड़ता है की हम सबके बोलने में कहीं कोई बूढ़ है जिससे जिससे आनंद के बाद नहीं घूल पाते अगर जगत में एक मनुष्य प्रकाश में खड़ा हो सका तो फिर हमारा जो अंधेरा है वो कुछ हमारे ही ओढ़े हुए होने के कारण है शायद हम अपना द्वार बंद किए बैठे हैं अंधेरे में सूरज बाहर निकला हो अगर एक मनुष्य के जीवन में संगीत घट सका है तो संभावना यही है कि शायद हम बहरे बने बैठे हैं, कान बंद किए बैठे क्यूँकी संगीत है ये एक मनुष्य के जीवन में घटने से भी सिद्ध हो जाता है ये सबके जीवन में घटे तभी सिद्ध होगा ऐसा नहीं है अगर एक मनुष्य के जीवन में भी आनंद के स्वर उठते हैं तो वे उठ सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी इसकी संभावना खुल जाती है इसलिए मैं निराशावादी से तो सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरा सवाद का गहरे से गहरा अर्थ आत्मघात के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता अगर जीवन दुखी है और ट्रांसफॉर्मेशन के रूपांतरण के कोई उपाय नहीं है तो फिर जीवन जीने जैसा नहीं है। फिर इस अर्थहीन एप्सर्ड व्यर्थ के जीवन को छोड़ देना ही उचित है फिर सिर्फ कायर जीएंगे बात दो छोड़ देंगे फिर जो मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते वे ही सरकेंगे कीड़ों की तरह जो मरने का साहस रखते हैं वो तत्काल इस जीवन के बाहर हो जाएंगे लेकिन मैं राजी नहीं हूं अपने अनुभव के कारण भी राजी नहीं हूं मैं खुद भी देख पाता हूं कि आनंद के, के अनंत द्वार और प्रकाश की अनंत संभावना है और जीवन एक ऐसा आनंद हो सकता है जहां दुख की कोई लहर भी कभी नहीं पहुंचती मैं खुद भी एक गवाही एक विटनेस हूं बुद्ध ही गवाही होते तो शायद इतनी हिम्मत से मैं नहीं कर पाता लेकिन मेरा निराशावादी आमूल गलत है यदि भी जीवन के सारे तथ्य उसके समर्थन में लेकिन तथ्यों के समर्थन से भी कुछ नहीं होता तथ्य सत्य नहीं है फैक्ट तथ नहीं है ये हो सकता है तथ्य तो दुख के ही दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन सत्य आनंद का हो और हम सत्य को खोज नहीं पा रहे और कई बार ऐसा होता है कि तथ्यों की भीड़ में भटक जाने से सत्य का खोजना ही मुश्किल हो जाता है मैं निराशावादी से सहमत नहीं हूँ क्योंकि उससे सहमत होने का मतलब है रूपांतरण का कोई मार्ग नहीं है कोई उपाय नहीं है। दूसरे वे लोग है जो कहते हैं जीवन में दुख है क्योंकि जीवन जैसा है वो ठीक नहीं है उनके पहुंच ऑब्जेक्टिव उनकी पकड़ वस्तुओं को बदलने की व्यवस्था को बदलने की शरीर को बदलने की स्वास्थ्य को बदलने की बीमारी हटाने की अच्छा मकान बनाने की अच्छे कपड़े देने की इस बात में थोड़ी सच्चाई है अगर जीवन की सारे सारी व्यवस्था दुखदाई हो जाए तो अत्यंत कठिन हो जाता है आनंद को अनुभव करना तो मैं मानता हूं कि इस बात में थोड़ी सच्चाई है कि जीवन की बाहर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि भीतर आनंद घटित होने में सहयोगी बने विरोधी नहीं लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मानता हूँ कि बाहर की व्यवस्था ही आनंद बन जाएगी वो सिर्फ अवसर बन सकती है अपॉर्चुनिटी बन सकती एक बीच को हम बोते हैं अंकुर बीच से निकलता है लेकिन पास में पड़ी भूमि गिरा हुआ पानी सूरज की किरण मौका बनती है वे सिर्फ मौका बनती है कि अंकुर निकल सके अंकुर उनसे नहीं निकलता अंकुर तो बीच से ही निकलता है और बीच की जगह अगर कंकड़ डाला हो तो अच्छे से अच्छी जमीन अच्छे, अच्छे की कुसल से छा पानी अच्छे से अच्छी सूरज की किरण और कुशल से कुशल भी अंकुर नहीं ला सकेगा दूसरी बात भी सच है श्रेष्ठम बीज हो और अच्छी भूमि ना मिले पत्थर पर डाल दिया हो पानी ना मिले और सूरज की किरणें ना मिले माली के कुशल हाँ ना मिले तो अच्छे से अच्छा बीज पत्थर पे पड़ा हुआ अंधेरे में पानी बिना सूरज बिना माली बिना मर जाएगा अंकुश नहीं निकलेगा असल में मेरी दृष्टि में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक ही बड़े हिस्से के दो रूप है दोनों जुड़े इसलिए जिन लोगों का ये जोर है कि बाहर की व्यवस्था ही ठीक करने से आदमी आनंदित हो जाएगा वे मुझे भ्रांति में हैं उतनी ही भ्रांति में जैसे वे लोग जो सोचते हैं कि भीतर का आदमी ही बदल जाए बाहर से कोई प्रयोजन नहीं वे भी इतने ही भ्रांत तो हैं क्योंकि उन दोनों ने आधे आधे को स्वीकार किया है पूरे जीवन को नहीं वे दोनों ही गलत हैं अपने अधूरेपन में और वे दोनों ही सही हैं अपने उस अधूरी सच्चाई में जिससे पूरा जीवन सुखद हो सकता है इसलिए एक तरफ जिन्होंने बाहर के जीवन पर ही जोर दिया है उन्होंने विज्ञान को विकसित करने की कोशिश की विज्ञान मूलतः बाहर के जीवन को बदलने की व्यवस्था है उन्होंने एक तरह का भौतिकवादी हेडोनिस्ट सुखवादी दृष्टिकोण विकसित किया है सुखवाद भौतिकवाद बाहर को बदलने का धर्म है मेरी दृष्टि में भौतिकवाद का कोई भी विरोध नहीं है विरोध वहाँ शुरू होता है जहाँ भौतिकवाद अपने से ऊपर सब चीजों को इंकार करता है भौतिकवाद अपने में बिल्कुल सच है तक जाता है वहां तक बिल्कुल सच लेकिन जहां वो बिल्कुल नहीं जा सकता वहां इंकार करता है वही गलत हो जाता भौतिकवाद विज्ञान बाहर के जीवन में उस अवसर की तलाश है जिस अवसर के बीच भीतर का अंकुर आनंद का खिल के उस अंकर को जगाने उठाने की खोज है लेकिन उन धार्मिकों से मैं सहमत नहीं हूँ जो मानते हैं कि धर्म पर्याप्त जो मानते हैं बस भीतर कुछ हो जाना काफी जो बाहर के निषेध में खड़े मैं मानता हूं कि वे भौतिक वादियों जैसे ही लोग हैं सिर्फ उल्टे खड़े उनकी पकड़ भी अधूरी है और ध्यान रहे अधूरा सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो सत्य मालूम पड़ता है और सत्य होता नहीं इसलिए अर्ध सत्य मनुष्य को जितना भटका देता है उतना असत्य भी कभी नहीं भटकाता असत्य भटका ही नहीं सकता क्योंकि असत्य का धर्म बहुत जल्दी टूट जाता है उसमें सत्य का मुलम्मा भी नहीं होता उसमें सत्य की रूपरेखा भी नहीं होती उसमें खोजने पर सत्य कहीं मिलता भी नहीं तो इसलिए असत्य को पकड़े रखना कठिन लेकिन अर्ध सत्य को पकड़े रखना बहुत आसान है क्योंकि जो सत्य का हिस्सा है उसमें वो पकड़ बन जाता है और जो असत्य का हिस्सा है उसे हम आंख से ओझल कर देने में समर्थ हो जाते हैं और मजे की बात यह है कि जैसे एक रुपए को मैं अपने हाथ में पकड़ू तो पूरे रुपए को तो मैं कभी देख नहीं पाता जब देख पाता हूं आदमी को देख पाता हूं अगर रुपए का ऊपर का सिक्का मुझे दिखाई पड़ता है तस्वीर मुझे दिखाई पड़ती तो नीचे का हिस्सा लोप हो जाता नीचे का हिस्सा दिखाई ही नहीं पड़ता और अगर नीचे का उल्टा सिक्का में देखने लगता हूँ तो ऊपर का सिक्का लोट हो जाता है वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता पूरे सिक्कों को देखना बहुत मुश्किल है आधुन सिक्का दिखाई पड़ता है और इसीलिए पूरे सत्य को देखना भी बहुत मुश्किल है आर्डूअ से आधा सत्य ही दिखाई पड़ता है और आधे सत्य के दिखाई पड़ने से आधा पकड़ लिया जाता है और शेष आधा जो उसके पीछे ही छिपा है जिसके दौरान ये आधा भी नहीं हो सकेगा वो ओझल हो जाता न केवल ओझल बन बल्कि इनकार हो जाता है बहुत भौतिकवाद आधा सत्य है आधा सत्य आधा सिक्का धर्म योग आधा सत्य है आधा सिक्का लेकिन जो अपने आधे हिस्से को देखने रहे हैं वो दूसरे हिस्से को स्वीकार भी करने को राजी नहीं तो क्यूँकी उनकी आंखों में वो है लेकिन जिस आधे को वे इनकार कर रहे हैं वो आधा जिस आधे को वो स्वीकार कर रहे हैं उसका आधार है और उसके इनकार करने से ये आधा भी मिट जाएगा बन नहीं सकता मैं पूर्ण सत्य के पक्ष में हूं और पूर्ण सत्य सब विरोधों को आत्मसात कर लेता है सब तरह के कंट्रोडिक्शन को अपने भीतर ले लेता है पूर्ण सत्य में कुछ भी निषेध नहीं होता कुछ मिलेट नहीं होता पूर्ण सत्य में जो दो बिल्कुल विरोधी बातें दिखाई पड़ती थी धर्म और विज्ञान आत्मा और शरीर बाहर और भीतर पदार्थ और परमात्मा जीवन और मृत्यु सब समाहित हो जाती हैं। पूर्ण सत्य में सब विरोध मिल जाती हैं। असल में पूर्ण सत्य विरोधों के बीच पैदा हुई हारमनी का ही अनुभव है सब विरोधों के बीच जो संगीत पैदा होता उसके ही अनुभव को चून सकते इनकार करता हूं विज्ञान ने बड़ी कोशिश की है उसकी कोशिश है, उसने आदमी के कराह की बहुत व्यवस्था जुटा दी लेकिन सिर्फ व्यवस्था बीज उसके पास नहीं जिसमें अंकुर आए जिसमें अंकुर आ सके वो बीज उसके पास नहीं है तो व्यवस्था उसने जुटा दी है भूली जुटा दी है सूझ जुटा दिया है माली ला दिया है और प्रतीक्षा हो रही है लेकिन अंकुर नहीं निकलता बस सारा अवसर जुटा के बैठा है बिना अंकुर के बहुत ही बात ही साधा इंजाम करके बैठा है बिना बीज के और अब तकलीफ में पड़ गया है की बीज कहाँ है मान के चला था कि व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा व्यवस्था पूरे होने के करीब आ गई है और इसलिए इतना फर्स्ट्रेशन है पश्चिम में चाहे अमेरिका में चाहे रूस में चाहे इंग्लैंड में इतना विषाद है विषाद इस बात का है कि निरंतर इस आशा में सारा श्रम किया था कि व्यवस्था पूरी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा व्यवस्था पूरी हो गई और पाया गया की कुछ खो रहा है जो पूरा नहीं होता कोई मिसिंग लिंक जिससे जोड़ नहीं बैठता इसको ही गहरा करते चले गए हैं व्यवस्था को धीरे धीरे धीरे धीरे निकट आती गई है व्यवस्था सारी व्यवस्था पूरी हो गई है वो जो आपने कहा कपड़े ठीक हो गए हैं मकान ठीक हो गए हैं सड़कें ठीक हो गई हैं, सब तरह के साधन विकसित हो गए हैं जिससे मनुष्य की सब इंद्रिया करोड़ गुना गतिमान हो गई है आखिर तय भी है जो स्प में गतिमान हो गया है और हाथ ही है जो तानों तक पहुंच गए हैं और कान ही है जो रेडियो बन गया है और वाणी ही है जो आज सारे जगत में सुनी जा सकती है सारी व्यवस्था चल है आदमी को तो सुख की लेकिन आदमी कहीं खोया हुआ मालूम पड़ता है जिसके सुख का इंतजाम किया है उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहां है इंतजाम पूरा हो गया है और इंतजाम में हम इतने व्यस्त थे कि हम भूल ही गए थे जिसके लिए इंतजाम किया जिस मेहमान के लिए घर सजाया है सोफे लगाए हैं चित्र लटकाए हैं संगीत बजाया है फूल लगाए हैं सुगंध चिड़की है। हम इस आयोजन में इतने व्यस्त थे कि हम भूल ही गए कि वो मेहमान कहाँ है अब जब आयोजन पूरा हो गया तो खोज शुरू हुई की मेहमान कहाँ है वो अतिथि कहाँ है उसका कोई पता नहीं चलता सब आयोजन व्यर्थ हुआ जा विज्ञान ने बड़ी मेहनत की है लेकिन मेहनत एक जगह जाके जिसको कहे खड़ी हो गई जिसके आगे कोई मार्ग नहीं है ये होना था देर अवैध ये घटना घटनी थी क्योंकि अधेरे अधूरे सत्य निश्चित एक जगह ले जाते है कल डी एक ऐसी जगह जहां रास्ता खत्म हो जाता है धर्म भी ऐसे ही अधूरे सब्तों तो पर खड़े होकर टूट चुका है धर्म ने भी बड़ी मेहनत की विज्ञान से कम नहीं ज्यादा ही योग ने भी बड़ा श्रम उठाया कम नहीं ज्यादा ही करुण करुण लोगों ने श्रम किया और उसकी खोज की कि वो कौन है जो आनंदित हो सके उसकी खोज भी हो गई इसका भी पता चल गया कि मनुष्य के भीतर वो कौन सा तत्व कौन सी आत्मा है वो कौन सा बीज है जो आनंदित हो सकता है उसकी खोज भी हो गई लेकिन बाहर उसके आनंद के लिए कोई अवसर नहीं था बाहर अवसर ही नहीं था उसकी खोज में हम इतना भूल गए मेहमान की पकड़ने में हम इतना भूल गए की हम ये भूल गए कि मेहमान के लिए घर भी बनाना है सुस्त भी लगाने हैं फूल भी लगाने है धूप भी, भी, भी जलानी है खाना भी बनाना है संगीत भी व्यवस्था कर रही है मेहमान को खोजने नुकसान भी मेहमान को पकड़ लिया है लेकिन न घर है न फूल है न आरती सुनती है कुछ भी नहीं मेहमान सामने खड़ा है और व्यवस्था कोई, कोई भी नहीं वो भूल भी हो चुकी और अब मुझे दिखाई पड़ता है धर्म ने अतिथि की खोज कर ली लेकिन अतिथि के लिए व्यवस्था नहीं कर पाया। ऐसे ही दोनों अधूरे प्रयोग हो चुके और दोनों हार चुके पूर्व में धर्म हारा पश्चिम में विज्ञान हार गया। और इस बात का खतरा है अब हार में अक्सर ये खतरा होता है दूसरी अति पर चली गई इस बात का खतरा है कि पूरब धर्म से हार गया तो विज्ञान को पकड़ ले और पश्चिम विज्ञान से हार गया तो धर्म को पकड़ ले और फिर वही नासन शुरू हो जाए इस खतरे से मनुष्य को बचाने की बड़ी जरूरत है ये खतरा बिल्कुल तो खड़ा हो गया है पूर्व विज्ञान को पकड़ना शुरू कर दिया है पूर्व का विचारशील आदमी भौतिकवादी हुआ जाता है नास्तिक हुआ जाता है वैज्ञानिक हुआ जाता है पश्चिम का विचारशील आदमी उपनिषद गीता कुरान, सूफी, जैन, बुद्ध महावीर की खोज में निकल पड़ा है पश्चिम का विचारशील आदमी धार्मिक हुआ जाता है पूर्व का विचारशील आदमी भौतिक हुआ जाता है वही दुर्घटना फिर घटी जाती है जिस चक्कर से मनुष्य शादी तक गुजरी वो चक्कर से जारी रहेगा जैसा जा एक गाँव में मैंने सुना है कि दो थे, थे मुश्किल में था कि कौन ठीक है फिर गाँव ने कहा कि तुम दोनों एक दिन विवाद कर लो और तय कर लो कौन ठीक है हम फिर जिन चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तुम जो कहते हो वो भी ठीक लगता है विरोधी जो कहता वो भी ठीक लगता है एक पूर्णिमा की रात दोनों का विवाद हुआ सारा गांव बाजार में इकट्ठा हुआ आस्तिक ने परमात्मा के लिए दलीले दी नास्तिक ने विरोध में दलीलें दी दोनों ने एक दूसरे का खंडन किया दोनों ने अपना समर्थन किया दोनों बड़े प्रबल थे दोनों बड़े तर्कनिष्ठ थे रात पूरी पूरी होगा गाँव ने कभी कल्पना भी न की थी आस्तिक नास्तिक हो गए नास्तिक आस्तिक हो गए दोनों एक दूसरे से राजी हो गए और गाँव की मुसीबत फिर वही की वही रही क्योंकि गांव में फिर एक नास्तिक रहा फिर एक आस्तिक रहा सिर्फ आस्तिक अब बदल के नास्तिक हो गया था नास्तिक बदल के आस्तिक हो गया गांव की झंझट वही की वही रही गांव को कोई फर्क परतना पड़ा गांव की मुसीबत पुरानी की पुरानी ही थी ठीक यही दुनिया में हुआ जा रहा मनुष्य सा फिर मुसीबत में पड़ जाएगी मेरी दृष्टि में जीवन की समग्रता टोटलिटी स्वीकृत हो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यानी रूपांतरण के लिए जीवन क्रांति के लिए पहला सूत्र समग्र जीवन का स्वीकार पूर्ण जीवन का स्वीकार इस पूर्णतम से लेकर सूक्ष्मतम का स्वीकार निम्नतम से श्रेष्ठ श्रेष्ठतम का स्वीकार सुगा बस बात की जो कंट्री में कोई आदमी रहते तो यहाँ का ये समाज वादी है जिनको चांस नहीं मिला उनकी में उनको भौतिक ले जाती है और जो मटीरियल से दूसरे कंट्रीज में है और उनको जब चांस नहीं मिलता है तो न चांस वाले ही दूसरे कल्प को खड़ा कर ये भी तो थोड़ी दूर तक ठीक है।, है असल में जिस व्यवस्था में हम रहते हैं उस व्यवस्था से असंतोष हो तो ही हम दूसरी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं वही मैं कह रहा हूँ यानी ये एक दो व्यक्तियों का समान नहीं है अब तो पूरा का पूरा का समाज पूरब का समाज धर्म से हार गया कोशिश कर करके कर हार गया और आनंद उपलब्ध नहीं हो सका कभी एक आधो व्यक्तियों को हुआ लेकिन समाज को नहीं हो सका पश्चिम का समाज हार गया व्यवस्था कर करके कभी एक दो लोगों को वहां भी इस व्यवस्था से भी आनंद उपलब्ध हुआ लेकिन समाज को नहीं पा सका ये जो एक दो लोगों को पूरब में एक दो लोगों को पश्चिम में आनंद उपलब्ध हुआ इसका कारण यही था इसका कारण यही था कि उनके भीतर दोनों चीजें किसी रूप से पूरी हो गई किसी रूप से पूरी हो गई जिससे बुद्ध को उपलब्ध आनंद क्योंकि बाहर की जरूरतें की पूरी हो चुकी थी बाहर की दुनिया सख्त हो चुकी थी भीतर के, के उन्होंने खोज कर ली और बाहर का सामान और इंसान पहले पूरा हो चुका था पश्चिम में भी ऐसा हुआ जैसे एपिकोरस को एपिकोरस को भीतर का मेहमान मिल चुका था पहले और तब उसने बाहर की सारी व्यवस्था कर ली तो उस बाहर की व्यवस्था में भी उसको आनंद मिल सकता है मैं मानता हूं एपिकुरस है भौतिकवादी और बुद्ध है अध्यात्मवादी। लेकिन दोनों उसी आनंद को उपलब्ध हो गए एपिकुरस और बुद्ध की ऊंचाइयों में गहराइयों में कोई भी फर्क नहीं समझना मुश्किल है इस बात की क्योंकि बुद्ध को बाहर की व्यवस्था पहले मिल चुकी है और मेहमान बाद में खोज लिया भीतर के अतिथि को पीछे खोज लिया आत्मा पीछे खोज लिया को आत्मा मिल चुकी है बाहर की व्यवस्था खोज इसलिए तरफ कह है कि बाहर की व्यवस्था पूरी हो गई तो सब पूरा हो गया ये जो वो कह पा रहा है उसे भी पता नहीं कि दूसरे के लिए कारगर नहीं होगा अगर भीतर का अभी विकास नहीं हुआ तो बाहर की व्यवस्था कुछ भी नहीं दे पाएगी बुद्ध कह रहे हैं अगर भीतर के मेहमान को पा लिया तो सब पा लिया बाहर कुछ भी नहीं बुद्ध को ये पता नहीं की जिसको बाहर अभी कुछ भी नहीं मिला उससे ये बात लागू नहीं होगी ये घटनाए अचेतन है न बुद्ध को साफ पता है बिल्कुल तो साफ पता है पीछे लौट के हम देख सकते और चीजें ज्यादा साफ हो सकती है। तो अपवाद पश्चिम में घटे अपवाद पूर्व में घटे लेकिन पूर्व बिहार गया आनंदित नश्चिम बिहार गया अपनी कोशिश में हारी हुई संस्कृति तत्काल विपरीत संस्कृति पर लौट जाती है इसलिए आज पश्चिम पूर्व खोजने आता है पूर्व के विद्यार्थी पश्चिम खोजने जा रहे हैं पूर्व का वाला आदमी पश्चिम की तरफ नजर लगाए हुए पश्चिम का सोचने वाला आदमी तिब्बत आता है भारत आता है, हिमालय आता है और इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है, इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है, जिससे भारतीयों को लगता है कि शायद हम गलत कर गलती कर रहे हैं धर्म को छोड़कर तो देखो पश्चिम के लोग यहाँ चले आ रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं की पश्चिम के लोगों के आने का कारण दूसरा है पश्चिम के लोगों को हैरानी होती है कि शायद हम विज्ञान की निंदा करके लड़की करते हैं ये पूरक के लड़के तो पश्चिम चले आते हैं खोजने पर उन्हें पता नहीं कि इंतजाम का कारण बिल्कुल दूसरा है मेरी दृष्टि में रूपांतरण का पूर्ण मनुष्य को बदलने का पहला सूत्र है पूर्ण मनुष्य की स्वीकृति अनकंडेम्ड बिना किसी निंदा के मनुष्य के जीवन में जो भी है बाहर से बाहर की परिधि और भीतर से भीतर का बिंदु ये दोनों स्वीकृति दूसरी बात है इस स्वीकृति में इस पूर्ण स्वीकृति में सिर्फ क्या करना है इस पूर्ण स्वीकृति में परिपूर्ण रूप से जागना है अवेयरनेस लानी है उसे ही मैं ध्यान कहता हूं वही रूपांतरण का गहरा बिंदु है पूर्ण स्वीकार समग्र का बाहर के भीतर का और फिर बाहर भीतर के स्वीकार में जागरण इस बाहर के स्वीकार में भी मूर्छा हो सकती है कि ठीक है सब स्वीकृत और आदमी मूर्छित जिए खाना भी मूर्छित खा ले और पूजा भी मूर्छित कर ले कपड़े भी मूर्छित पहन ले और ध्यान भी मूर्छित कर ले स्वीकार में भी मूर्छा हो तो कोई परिणाम न होगा स्वीकार में अगर मूर्छा हो तो ज्यादा ज्यादा इतना होगा कि दुख का जो दंश है वो कम हो जाएगा आनंद उपलब्ध नहीं होगा ये भी हो सकता है कि दुख बिल्कुल चीन हो जाए, तो भी आनंद उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि आनंद का मतलब सिर्फ दुख का मिट जाना नहीं आनंद एक विधायक पॉजिटिव उपलब्धि है वो सिर्फ दुख का निषेध नहीं वो इतना नहीं है कि मैं दुख दुखी नहीं हूं मैं दुखी नहीं हूं ये हो सकता है और हो सकता है तो आदमी आनंदित ना हो ये एक बीच की तथस्थ स्थिति हो सकती है तो जो व्यक्ति सब स्वीकार कर लेगा वो दुखी तो नहीं रह जाएगा क्योंकि तो वो दुख को भी स्वीकार कर लेता है इसलिए वो पीड़ा भी चली गई लेकिन अगर वो मूर्छित है तो सिर्फ दुख का निषेध होगा आनंद नहीं उपलब्ध होगा हाँ आनंद तो उपलब्ध होगा अगर वो जागे इसलिए मैंने पहला सूत्र का सर्वस्वीकार टोटल एक्सेप्टेबिलिटी पहला है जिससे दुख विसर्जित होगा और समाएगी दुख सुख सब समान हो जाएंगे क्योंकि सब स्वीकार है दूसरा सूत्र है जागरूकता अमूर्जा होन्सियसनेस ये बड़े आश्चर्य की बात है कि साधारणता जब हम दुख में होते हैं तभी हम थोड़ा जागते हैं और जब हम सुख में होते हैं हम होते हैं हम बिल्कुल होते पैर में अगर कांटा गड़े तो ही हमें पैर का पता चलता है कांटा न गड़े तो पैर का पता ही नहीं चलता पैर के प्रति हम बिल्कुल बेहोश होते हैं सिर में दर्द हो तो सिर का पता चलता है दर्द न हो तो सिर का कोई पता नहीं चलता असल में जब हम दुख न होते तभी थोड़ी हमें जागना पड़ता है मजबूरी में वो जागना मजबूरी का है और इसलिए है कि बिना जागे दुख के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए प्राकृतिक व्यवस्था है कि जब दुख आए तो आदमी को जागना पड़े दुख आए तब तो आदमी को जागना पड़े ताकि वो दुख को मिटाने के लिए कुछ कर सके कुछ भी कर सके तो प्रकृति तो सिर्फ हमें दुख में जगाती है वो नॉन वॉलेंटरी है वो जो जागरण है हमारी इच्छा का स्वेच्छा का नहीं हमारे संकल्प का नहीं है वो भी हमारी मजबूरी का हिस्सा है दुख जाएगा हम फिर सो जाएंगे मैं जिस जागरण की बात कर रहा हूं वॉलेंटरी अवेयरनेस इस फर्क को समझ लेना जरूरी है दुख में हम जागते हैं वो स्वेच्छा से नहीं स्वयं से नहीं जागना पड़ता है वो एक मजबूरी है एक कंपल्सन है साधना में जिस जागने की मैं बात कर रहा हूं वो मजबूरी नहीं है वो हमारा स्वेच्छा से वर्ण किया हुआ उपाय है वो हम जाग रहे हैं और ये इतना बुनियादी फर्क है दोनों बातों में क्योंकि जब हम स्वेच्छा से जागते हैं तो हमारे भीतर जागरण की क्षमता विकसित होती है और जब हम मजबूरों में जागते हैं तब जैसे ही अवसर गया निद्रा फिर पकड़ लेती ये वो जागना क्षण भर का जागना होता है जिसे किसी आदमी की छाती पे हमने छुरा रख दिया तो एक सेकंड को जाग जाएगा शायद ऐसा वो जिंदगी में कभी नहीं जागा होगा एक क्षण को उसकी सारी मूर्छा टूट जाएगी एक क्षण को वो उस क्षण पहुंच जाएगा जिसमें दयान को पहुँचना चाहिए परिपूर्ण जागरूक होगा सब विचार बढ़ जाएंगे सब चिंताएं खो जाएंगी, अभी सोच रहा था कि मुकदमे में क्या करूं मुकदमा हो जाएगा, अभी भाग रहा था कि पत्नी बीमार है उसकी दवा लाने दवा पत्नी सब विन हो जाएंगे, अभी मंदिर चला जा रहा था कि प्रार्थना पूजा करूं न मंदिर रहेगा ना पूजा रहे न प्रार्थना रहेगी अभी मन में हजार हजार विकल्प चलते थे सब खो जाएंगे छोरे की दार एक मोमेंट को फाड़ देगी उसके भीतर एक दरार पैदा कर देगी और उस दरार में वो पूरा खड़ा रह जाएगा जिस वक्त ना कोई विचार होगा ना कोई चिंता होगी ना कोई अशांति होगी एक क्षण को ये स्थिति उसे जागने के लिए मजबूर कर देगी लेकिन बस एक क्षण खतरे में आदमी जागता है दुख में आदमी जागता है जीवन संकट में होता है क्राइसिस में होता है तो आदमी जागता है लेकिन ये जागना प्राकृतिक है स्वाभाविक है ये जागता इसलिए ताकि वो इस स्थिति के साथ से सामना कर सके बस स्थिति गई वो आदमी वापिस अपनी दुनिया में लौट आएगा उसी निद्रा में उसी सपने में उसी विचारों में उसी चिंता में फिर वापस अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। एक क्षण को तीर की तरह जागर उसके भीतर गया फिर वापिस लौट गया एक क्षण को वो जागेगा फिर सो जाए ऐसा जागरण स्वेच्छा से चाहिए बिना किसी दबाव के सहज भोजन कर रहा हो तो भी वो ऐसा जागा हो जैसा किसी ने छाती को तो छुरा रख दिया है और कपड़े पहन रहा हो तो भी ऐसा जागा हो जिससे कि हजार हजार कांटे सब तरफ से छिदे हुए और जब सुख में जी रहा हो तब भी वो ऐसा जागा हो जिससे चारों तरफ दुख घेरे हुए तब वो स्वेच्छा से जागा तभी सेल्फ रिमेम्बरिंग बन जाएगी तब ये आत्म आत्मस्मृति बनेगी और इस बात की अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे जाग के जी रहा है 24 घंटे जाग के जी रहा है ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब हम उसे सोया हुआ कह तो सकें क्रोध में भी होता है तब भी भीतर जागा होता है और प्रेम होता है तब भी होता है ऐसे जागरण की जितनी गहराई बढ़ती चली जाएगी उतना ही रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा उतना ही नया व्यक्ति पैदा होने लगेगा जो वो व्यक्ति कभी भी नहीं था सोया हुआ व्यक्ति कभी भी वो नहीं है जो जागा हुआ व्यक्ति तो होगा क्योंकि सोया हुआ जो करता है जागा हुआ कभी नहीं कर सकता है सोया हुआ जो झेलता है जागा हुआ, जागा हुआ कभी नहीं झेलता है फेको पत्थर गालियाँ बको नग्न हो जाओ आदमी कहे पागल है ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ मैं कोई पागल ही यही आदमी कल यही सब करता था यही आदमी सुबह का था मैं ये कैसे कर सकता हूं। सुबह शायद ये करे कि मैंने किया ही नहीं ये मैं कर ही नहीं सकता और अगर किया भी होगा तो नशे में किया होगा मैंने नहीं किया जैसे शराब में पिए हुए आदमी का व्यवहार एक होगा उसी आदमी का शराब उतर जाने पर व्यवहार बिल्कुल भिन्न होगा उल्टा ही होगा ऐसे ही मूचित आदमी का व्यवहार एक जागे हुए आदमी का व्यवहार बिल्कुल दूसरा होगा मूर्छित आदमी अपने अनजाने ही चाहता तो आनंद है लेकिन जो भी करता है उससे दुख पैदा होता है मूर्खित आदमी चाहता तो आनंद थी, लेकिन जो भी करता है उससे दुख ही पैदा होता है वो जो आदमी शराबती के सड़क पर तो खड़े होकर पत्थर फेंक रहा वो भी ये सोच रहा है की आनंद के लिए ही शराब पी और वो यही सोच रहा है कि साग बड़े आनंद का कृप कर रहा है लेकिन वो दुखी पैदा कर रहा हो सकता है पिटे कुटे हो सकता है खाना भेजा जाए हो सकता है आगल खाना भी बंद किया जाए मूर्ख आदमी भी मानता तो है आनंद लेकिन जो करता है उससे आता है दुख मूर्छा दुख को आकर्षित करती है मेरी दृष्टि में मूर्छा दुख के लिए रिसेप्टिविटी है जितना सोया हुआ आदमी उतना उसके चांद तरफ दुख गिर जाता है हम अंधेरे को दरवाजा तो बंद द्वार बंद कर दे कमरे को बंद कर बंद कमरे के भीतर धीरे धीरे शांत बदबू पैदा होनी शुरू हो जाती है क्योंकि न सूरज की किरणें आती जो शराब से बचाती न ताजी हवाएं आती जो बदबू से बचाती बंद अंधेरे कमरे के भीतर धीरे दीर धीरे ऐसे जीव जंतु सरकने ही लगते हैं, जो अंधेरे में ही सरक सकते हैं, जो उजाले में भाग जाते हैं जिनके लिए अंधेरा जरूरी है वहाँ कीड़े मकोड़े पलेंगे वहाँ जाल फैलेंगे वहाँ साप बिच्छू इकट्ठे होंगे वो अंधेरा घर धीरे धीरे बहुत तरह की अंधेरी चीजों का निवास बन जाएगा वहाँ भूत प्रेत भी इकट्ठे हो जाएंगे वे जो अंधेरे में ही रह सकते हैं वो घर धीरे धीरे अंधेरे की दुनिया हो जाएगी अंधेरा चीजों को आकर्षित करता है। इकट्ठी हो उस अंधेरे कमरे में फूल नहीं खिल सकते उस अंधेरे कमरे में बीज अंकुरित नहीं हो सकते। उस अंधेरे कमरे में वही आकर्षित हो सकता है जो अंधेरे में पलटा और बड़ा होता है उस कमरे के हम द्वार दरवाजे खोल दें ताजी हवाएं बहें सूरज की रोशनी उठ के चांद झाके उस कमरे की शक्ल बदलनी शुरू हो जाएगी वे जो अंधेरे में जीते थे सो देंगे उस कमरे को भाग जाएंगे और वे जो प्रकाश में ही आते हैं उनका आगमन शुरू हो जाएगा ठीक ऐसे ही मूर्छा मनुष्य के भीतर एक तरह की रिसेप्टिविटी है एक खास तरह का ग्राहकता है उस ग्राहकता में वही सब आता है क्रोध है घृणा है वैमनस्य है शत्रुता है ईर्षा है महत्कांक्षा है अहंकार है लोभ है मोह है काम है वो सब उस मूर्छ में आकर्षित होता है और वो आदमी सोचता है कि मैं कह रहा हूँ वो करता होता नहीं वो सिर्फ अंधेरे में जी रहा है इसलिए ये सब होता है जिस दिन वो जागेगा वो जाने से भरेगा उसने तो कभी किया नहीं ये सब हुआ और हो सका इसलिए कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरे होने की स्थिति ऐसी थी कि यही हो सकता था यही आकर्षित होता था फिर एक जागर चेतना है जिसमें सब नए तरह की चीजें आकर्षित होती क्योंकि तो वो एक नए तरह की रिसप्टीजी वो एक और तल पर ट्यूनिंग है की एक ट्यूनिंग थी वहां अंधेरा कुछ बुलाता था फिर उजाले की एक कोई और आता है जिसको हम जीवन में गुण कहते हैं सदगुण कहते हैं वर्षु कहते हैं मेरी दृष्टि में एक ही पाप है सोया हुआ होना और एक ही पुण्य है जागा हुआ होना क्योंकि सोए हुए होने में फिर सब पाप आमंत्रित हो जाते हैं वो निमंत्रण है और पापों के लिए और जागे हुए होने पर सब पुण्य भागे चले जाते हैं क्योंकि वो निमंत्रण है सूरज वो निमंत्रण जहाँ फूल खिलते हैं जहाँ बंद कलिया पक्षरिया खोल देती है जहाँ बंद सुगंध फिकल बाहर बिखर जाती है जहाँ पक्षी जहाँ आकाश मोड़ने वाले पक्षी भी डेरा बसेरा करते हैं, वो एक नई दुनिया है, है बिल्कुल तो इसलिए मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का क्रांति का परिवर्तन का रूपांतरण का व्यक्तित्व को आमूल बदलने का एकमात्र गहरा सूत्र है और वो है निरंतर जागे हुए जीना एक एक पल जागे हुए जीना हम जो भी कर रहे हैं उसमें जागे हुए जीना ऐसा कुछ भी ना हो हमसे जब हम सोए हुए थे। इसका ध्यान रखना इसका निरंतर रखना इसका स्मरण प्रति निरंतर सजग होना की एक कदम भी मेरा ऐसा ना पड़े हाथ भी मेरा न ओके आख भी मेरी न झके न मैं कुछ ऐसा देखू जो मैंने सोए हुए देखा न मैं कुछ ऐसा सुनू जो मैंने सोया हुआ सुना मेरा एक व्यस्त भी सोया हुआ ना हो इशारा भी सोया हुआ ना हो सब जागा हुआ ऐसी जो चेष्टा ऐसा जो श्रम ऐसी जो निरंतर साधना है ये साधना व्यक्ति को मूर्खा से जागरण की दुनिया में ले जाती और अनकॉन्सियस से कॉन्शियस में ले जाती जितना व्यक्ति जागता है उतना अनकॉन्सियस मिटने लगता? लगता? लगता है में मिटने लगता है अचेतन समाप्त होने लगता है और जितना व्यक्ति सोता है उतना चेतन डूबने लगता है हमारे भीतर काफी गहरा अचेतन है अगर दस हिस्से करें मन के तो नौ हिस्सा अचेतन है अनुभव तो एक हिस्सा चेतन जब हम शराब पी लेते हैं तो वो भी अचेतन हो जाता है जब हम रात सो जाते हैं तो वो भी अचेतन हो जाता है जब हम सेक्ट्स में काम में पीड़ित होकर पागल हो जाते हैं तो फिर वो चेतन सो जाता है वो चेतन सो जाता है और हम पूरा का पूरा ब्लॉक अचेतन हो जाता है तो जब हम जागते हैं तो चेतन बढ़ता है और जब हम 24 घंटे जाग के जीते हैं तो चेतन गहरा होने लगता है जिस दिन पूरा मन पूरा मानस चेतन हो जाता है एक कोना भी नहीं रह जाता जो अनकॉन्सियस है अचेतन है मेरे भीतर एक भी चीज नहीं रह जाती जिससे मैं नहीं जानता हूँ जो मेरे होश में नहीं है मैं एक भी काम ऐसा नहीं करता हूँ जिससे मुझे कहना पड़े की मैंने अनजाने कर दिया मुझे पता नहीं था एक शब्द नहीं बोलता हूँ जो मैंने नहीं बोला है तब फिर जीवन में एक क्रांति होनी शुरू हो जाती एक नया ही व्यक्ति जन्म ले लेता है और ऐसा व्यक्ति आनंद को आकर्षित करता है ऐसा व्यक्ति आनंद को बुलाता है वो जो भी करता है आनंद ही आता है वो जो भी करता है उससे प्रेम ही रहता है वो जो भी करता है उससे सद्भावना ही उठती है वो जो भी करता है सुगंध ही बहते और ध्यान रहे जो हम से बहता है वही में आता है वो प्रभु को कैसे स्वीकार कर दुखी की तो माने ही कैसे कि प्रभु भी हो सकता परमात्मा भी हो सकता तो इनकार ही करेगा दुख तो कहेगा कुछ भी नहीं दुख तो कहेगा शुभ असंभव दुख तो कहेगा सत्य हो नहीं सकता क्योंकि तो दुख इतना बड़ा है इस दुख से तालमेल कैसा है ईश्वर का मूर्छा इनकार करेगी परमात्मा और जैसे ही व्यक्ति जागा परमात्मा ही रह जाएगा और कंकण में वही दिखाई पड़ने लगेगा क्योंकि तो जिसे सब तरफ से आनंद मिल रहा हो जो सब तरफ से आनंद में जी रहा हो जिसका कंकन आनंद में नाच रहा हो जिसकी श्वास नृत्य कर रही हो वो तो कैसे मानेंगे कि ये जगत सिर्फ पदार्थ है कि सिर्फ मिट्टी पत्थर से बना है हवा पानी से बना है नहीं मान सकता ये आनंद की पुलको से कह रही कि जगत के बहुत गहरे में आनंद का ही स्रोत होना चाहिए जो व्यक्ति मूर्छित है वो कैसे माने कि जगत में चेतना है कॉन्सियसनेस है कोई चेतन शक्ति है जीवन को सब तरफ से आविष्कृत किए हुए है कोई ब्रम्ध कैसे माने जो खुद मूर्खित है वो कैसे माने वो ये यही मान सकता है कि सब पदार्थ है सब मैटर है असल में मूर्छा मान ही सकती की चेतना कहीं है वो थे है कि सब पदार्थ है सब मैटर है लेकिन जब कोई जागता है तब वो पाता है कि पदार्थ तो कहीं भी नहीं है जिसे हम पदार्थ कहते हैं वो भी बहुत गहरे में चेतन है यहाँ कुछ भी अचेतन नहीं है मैटर है ही नहीं पदार्थ असत्य है चेतना ही सत्य है कहीं कोई है बहुत पदार्थ मालूम पड़ रही है कहीं जाग गई है तो मनुष्य मालूम पड़ रही है कहीं पूर्ण जाग गई है तो परमात्मा मालूम पड़ रही है ये सब चेतनाओं के ही सोने और जागने के क्रम है पत्थर गहरे में सोया है वो सोई हुई आत्मा है आदमी थोड़ा सा जागा है वो थोड़ी सी जागी हुई आत्मा है परमात्मा पूरा ज्यादा है वो पूरी जागी हुई आत्मा है बस जो भेद है जगत में वो सोने और जागने के और इसलिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी रूपांतरण मूर्छा से जागने में जाने का द्वार है जागने में जाने की विधि है रूपांतरण का एक ही अर्थ है कि कैसे हम जागे हुए जिए कैसे हम सोए हुए न रह और अगर कोई दिन में जाग सके तो धीरे धीरे रात में भी जाग जाता है वो कृष्ण ठीक कहते हैं गीता में कि जब सब सोते तब भी योगी जागता है जब सबके लिए मित्र आ गई तब भी उसे दिवस है वो ठीक कहते हैं उस ठीक का मतलब ये है सचिव जो दिल भर जाग कर जिया है धीरे धीरे रात में भी जागा हुआ ही सोता है हम सोए हुए ही जागते हैं हम जागे हुए मालूम पड़ रहे हैं लेकिन भीतर सब सोया हुआ है चले जा रहे हैं रास्ते पर दफ्तर में काम कर रहे हैं सब हो रहा है भीतर सोए हुए जो जाग गया है वो रात सोएगा भी बिस्तर को भी जाएगा आंख भी बंद करेगा सो भी गया है लेकिन भीतर जागा ही रहेगा वो ये नहीं जानता रहेगा कि मैं सो रहा हूं ऐसा जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न नहीं देखेगा स्वप्न विलीन हो जाए ऐसा जागा हुआ व्यक्ति निरंतर विचार की तरंगों से नहीं घेरा होगा वो बिलीन होते विचार उसके लिए अभिव्यक्ति भर रह जाएगा जब उसे किसी से कहना है कम्युनिकेट करना है तब वो विचार का उपयोग करेगा विचार उसके लिए सिर्फ साधन है संवाद का सोचने का नहीं सोचेगा नहीं विचारेगा नहीं जब नहीं संवाद कर रहा है तब वो चुप होगा मौन होगा विचार खो जाएंगे स्वप्न खो जाएंगे और जब भीतर से विचार और स्वप्न शक्त हो जाते हैं तो मन ही खो जाता है तब एक नो माइंड की जागा हुआ आदमी एक स्थिति में पहुंचता है जिसे स्टेट ऑफ नो माइंड कहे आ मन की स्थिति मन नहीं है तब। और जब मन नहीं होता तभी हमें पता चलता है आत्मा का तभी हम उसे जानते हैं जो हमारे गहरे से गहरे में बैठा हुआ वहां न कभी दुख पहुंचा वहां कभी कोई तरंग पहुंच वहां न कभी कोई लहर पहुंची वहां न कभी कोई मृत्यु पहुंची वहां शाश्वत अनंत जीवन है। उसको एक बार जान ले तो फिर सब तरफ वही जीवन है एक दफा जो रिकनाइज कर ले पहचान ले की क्या है अनंत जीवन क्या है आत्मा तो फिर वो हमें सब जगह दिखाई पड़ने लगी क्यूँकी हम उसे पहचानते नहीं इसलिए वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती फिर मृत्यु से बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है पदार्थ और मृत्यु दो बड़े असत्य परमात्मा और अमृत दो बड़े सत्य लेकिन सोए हुए जीवन में पदार्थ और मृत्यु सबसे बड़े सत्य हैं। और जागे हुए जीवन में परमात्मा और अमृत सबसे बड़े सत्य हो जाते हैं और ध्यान रहे ये ही छोटा सा मार्ग जो हमें नींद से जागने में ले जाता है मौलिक अर्थों में धर्म है इन ही छोटा सा मात्र तो मंदिरों से प्रयोजन है ना क्रिया से या गहबनों से इन सबसे कोई महत्व नहीं ये सब सोए हुए आदमी की ही तरकीबें हैं ये सब सोए हुए आदमी के ही रिचुअल है वो मंदिर में प्रार्थना कर रहा है आवन कीर्तन कर रहा है मंत्र पढ़ रहा है राम राम जप रहा है ये सब सोए हुए आदमी के ही उपग्रम है ये यानी सोया हुआ आदमी भी एक तरह का धर्म निर्मित करता है सोया हुआ आदमी भी धर्म निर्मित करता है और सोया हुआ आदमी जब धर्म निर्मित करता है तो धर्म झगड़ों का कारण बन जाता है हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब रिचुअल के फर्क है धर्म के लिए क्योंकि एक सोया हुआ आदमी एक तरह का मंदिर बनाता है क्योंकि मंदिर क्या है ये तो उसे पता ही नहीं वो खुद ही मंदिर बना रहा है दूसरे सोए हुए दस आदमी मिलके एक मस्जिद बनाते तीसरे दस आदमी एक चर्च बनाते हैं फिर वो तीनों लगते हैं हमारा मंदिर सही है हमारा मंदिर असली मंदिर है और जो इस मंदिर में नहीं आएगा वो लग जाएगा ये सोए हुए सिद्धांत भी रखते सिस्टम्स भी बनाते हैं आदमी भी एक्सप्लेन कर दिया व्याख्या करने की कोशिश में हुआ है और सोए हुए आदमी की व्याख्याओं का कोई मतलब न उसके धर्मों का कोई मतलब है न उसके शास्त्रों का कोई मतलब न उसके मंदिरों का कोई मतलब क्योंकि सोए हुए आदमी के किसी तत्व का कोई मतलब नहीं समाज ही सोया हुआ करता है नहीं करता बराबर वही है करता है तो भी बराबर वही है सोया हुआ आदमी सोया हुआ आदमी वो चाहे प्रार्थना करे और चाहे ना करे दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता है असली सवाल ये नहीं है कि सोया हुआ आदमी क्या करे और क्या ना करे असली सवाल ये है कि सोया हुआ आदमी सोया हुआ न रह जाए इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से हजार तरह का पागल्पन चलता है मूर्तियां खड़ी हैं, आदमी हाथ पैर जोड़े खड़े हैं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, घी और गेहूं फेंक आग जला रहे हैं आग के मंदिर बनाए हुए हैं, जहां आग कभी नहीं बुझने दे रहे हैं, क्या ना कर लेकिन सोया हुआ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है सोया हुआ आदमी जो भी करेगा वो उसकी नींद का ही कृत्य होने वाला है और नींद का कोई कृत्य जागने में रूपांतरित नहीं हो सकता नहीं हमें तो नींद ही तो तोड़नी पड़ेगी सीधी नींद तोड़नी पड़ेगी सोए हुए कुछ करने का अर्थ नहीं है सोना ही छोड़ना पड़ेगा और इसके लिए एक ही रास्ता है रास्ते पर हम चल रहे हैं हम इस भांति चल सकते हैं कि हमें चलने का पता ही ना हो और हम इस भांति भी चल सकते हैं कि चलने का हमें एक एक कदम का पता हो बोध हो होश खाना खा रहे हैं तो ऐसे खा सकते हैं जैसे मशीन खा रही हो ऐसे हम खाते हैं हाथ की आदत है वो और बना लेता है मुंह की आदत है वो नीचे देता। और ये सब काम हम कर लेते हैं स्नान कर रहे हैं और पानी डाल देते हैं मशीन की भांति मैकेनिकल एक एक कृत्य को जो भी हम कर रहे हैं छोटे से छोटे से बड़े से बड़ा वो हम कैसे होश करें बस इतने ही महत्वपूर्ण है और अगर हमें करने लगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे नींद टूटती है और जागरण आता है और एक दिन ऐसी घटना घटती है हो इस जागरण के ही वजह से सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध का नाम दिया बुद्ध का मतलब है दी अवेकंद वो जो जाग गया वो आदमी जो जाग गया जैसे ही कोई व्यक्ति जाग जाएगा वैसे ही वो एक नए जगत में प्रवेश करेगा। वो जगत शांति का आनंद का प्रेम का है सत्य का, का आलोक का जगत है उस पूरे जगत का नाम कोई कुछ भी दे मोक्ष कहे निर्माण कहे परमात्मा कहे ब्रह्म कहे जो चाहे कोई कुछ कहे उस जगत का कोई भी नाम नहीं है इसलिए कोई भी नाम काम कर देगा लेकिन सोए हुए आदमियों की दुनिया भी नामों पर लड़ रही है रिचुअल्स पर लड़ रही है क्रियाकाल लड़ रही है मेरी दृष्टि में एक ही धर्म है और वो धर्म है जागने का धर्म रूपांतरण की प्रक्रिया जागे हूं जीने में है इसे ही मैं साधना कहता हूँ इसे ही जो